आज 17 अक्टूबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्र का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ हफ्ते से तैतृ उपनिषद की शिक्षा वल्ली का अध्ययन कर रहे थे आज प्रसंग है कि हम अगली वल्ली पर जाएं जो वल्ली है ना इसका जो अध्याय है जिसका नाम वल्ली रखा गया है जिसका शाब्दिक मतलब लता से होता है जो पेड़ों पर सुशोभित होती है तो हम पहले शिक्षावली का अत्यंत सार्भित रूप से निरीक्षण कर लें कि इसमें हमें उस योग्यता को प्राप्त करने हेतु मूलभूत योग्यता प्राप्त करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें बारह अनुवाक हैं जिसमें बारहवा अनुवाद तो मात्र प्रार्थना है लेकिन हम यहाँ पर एक संक्षेप में दो अनुवाकों को देख लेते हैं शिक्षावली का दसम अनुवाद या दसवा चैप्टर वो जो शुरुआत हुआ था कि अहम वृक्ष से रेरीवा मैं इस वृक्ष का प्रेरक हूँ वृक्ष यहाँ पर संसार को बोला गया कि संसार का प्रेरक मैं हूँ संसार मेरे कारण है और मैं ही संसार को अस्तित्व में लाता हूँ और मेरे कारण ही संसार वैसा है जैसा ये है अब इसके आगे कि ये संसार कैसा है ये संताप पैदा करने वाला है ये संसार दुख का घर है क्योंकि संसार मनुष्य को अपने कर्मों को भोगने के लिए प्राप्त होता है और इसे शांत चित्त भोगना तितिक्षा है और उसे भोगने की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना वो हम ईश्वर से करने के लिए स्वतंत्र हमारा प्रयास होता है कि हम और नए कर्म न करें जिससे हमें पुनः संसार प्राप्त हो और ऐसा करने के लिए कर्मफल की इच्छा से मुक्त होना जरूरी है यहाँ पर उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को समझने का प्रयास करने का कहा जब मैं कहता हूँ कि मैं इस संसार का प्रेरक हूँ तो इससे शरीर से मतलब नहीं है क्योंकि ये शरीर इस संसार का प्रेरक नहीं हो सकता क्योंकि शरीर तो बहुत सीमित है हम तो इतने बड़े ब्रह्मांड में एक बूंद भी नहीं है और इस संसार में एक रेत के कण से भी कहीं गुजरे हैं हम तो। हमारा ही कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है लेकिन जब हम अपने वास्तविक स्वरूप की बात करें तात्विक स्वरूप की बात करें जो हमारे भीतर के भीतर के भीतर जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हम अंदर उतरें और अपने आप को देखें मैं कौन हूँ मैं बुद्धि में बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ ब्रह्मरूप हूँ यानी पूर्ण समुद्र है लेकिन है छोटे से बर्तन में छिपा हुआ जो महान समुद्र है वो छोटे से बर्तन में छिपा हुआ जब मैं अपने उस तात्विक स्वरूप को जानूं, तब मैं कह सकता हूं कि मैं इस संसार रूपी उच्छेदात्मक संसार का उत्प्रेय हूं। इसके आगे वो कहते हैं कि मैं प्रकाशवान धन हूं। यानी जो इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है उससे सुंदर कुछ भी नहीं है उससे पवित्र भी कुछ नहीं है वो मैं हूँ उससे ज़्यादा प्रकाशवान भी कुछ नहीं मैं सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशवान है मैं बाजनी हूँ यानी बाजनी का मतलब होता है कि मैं सूर्य की आत्मा हूँ सूर्य का सत्य हूँ मैं बाजनी हूँ मैं ऊर्द्व पवित्र हूँ यानी मैं जो मेरे से बड़े हैं उससे वडिल हैं उनसे वडिल हैं और जो सबसे वड़िल हैं, यानी जो सर्वक के पिता हैं मैं वो हूँ यानी मैं मेरे ही पिता के पिता का पिता हूँ अगर इसी भाषा में कहें तो ऐसा कहना ऐसा उल्टा लगता है पर वो सांसारिक रूप से देखेंगे तो हमको कहना उल्टा लगेगा कि मैं पिता के पिता के पिता के पिता का पिता कैसे हो सकता हूँ लेकिन जब हम उस दृष्टि से देखें कि मैं वास्तव में मेरे भीतर के भीतर क्या हूँ तब ये वक्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं अपने पूर्वजों का अंतिम छोर जहाँ से ये संसार निकला है इसलिए मैं उस पिता के पिता के पिता के पिता का भी पिता हूँ मैं उर्ध पवित्र हूँ मैंने सर्वोच्च जो श्रृंखला है मेरी जीवन की उस श्रृंखला का स्रोत भी मैं ही हूँ या मैंने ही अपने जीवन की श्रृंखला पैदा की मैं पिता के पिता के पिता के पिता, के, पिता का भी पिता हूँ उर्ध पवित्र हूँ मैं अमृत से उक्षित हूँ यानी ओतप्रोत हूँ मैं अमृत से उक्षित हूँ यानी मैं और अमृत दोनों एक ही चीज़ या नहीं मैं अमृत से उक्षित हूँ यानी मैं कभी मरण धर्मा नहीं हूँ जो अमृत से ओतप्रोत होता है वो पहली बात वो कभी मरता नहीं वो शरीर त्यागता नहीं शरीर ग्रहण करता नहीं और वो कभी उसमें क्षय होता नहीं उसमें कोई विकार नहीं आता इस तरह से मैं वो शुद्ध चैतन्य हूँ जो अमर हूँ बाकी शरीर मरने वाला है शरीर में विकार आएंगे शरीर में क्षय होगा शरीर जन्म लेगा मरेगा लेकिन मैं अमृत से उक्षित हूँ यानी मैं अमृत से ओतप्रोत हूँ मैं सुमेधा हूँ यानी जो संसार में कितने ही जीव जंतु हैं सबके पास कुछ न कुछ बुद्धि है उनमें सर्वोत्तम बुद्धि है वो मेरे पास और ये सत्य है कि जीव जंतुओं के पास मात्र एक बुद्धि होती है एक भोजन पैदा पैदा करना इकट्ठा करना खाना और प्रजनन करना ये दो चीज़ें सबके पास होती है वो चाहे कुत्ता हो गधा हो या कोई भी जीव जंतु हो वो अपना प्रजनन करने का कार्य ध्यान रखता है और अपने भोजन की जुगाड़ करता है ये दो कार्य उसके मूल हैं और ये दो कार्यों के कारण उसे कहते हैं कि उसको आरंभिक विवेक प्राप्त है खाली आरंभिक विवेक प्राप्त है क्योंकि वो भोजन वो तय कर लेता है कि कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना शेर के सामने घास रखोगे तो उसको इतना विवेक है कि घास मेरे काम की खिंच इसलिए उसको आरंभिक विवेक है लेकिन मनुष्य के पास क्या है सुमेधा है सुमेधा सर्वोच्च प्रज्ञा है जिसके द्वारा वो ये तय करता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर रहा हूं अंतर चिंतन कर सकता है मैं क्यों हूं मेरा अस्तित्व तो क्या है मेरा अस्तित्व तो क्यों है मेरा अस्तित्व तो कहां से शुरू हुआ मेरा अस्तित्व तो कहां तक रहेगा मैं संसार में आया हूं तो मेरे क्या कर्तव्य हैं मेरे संसार में क्या अधिकार हैं और इस संसार में जा से जाने के पहले पहले मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा ये मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए क्या कुछ ऐसा विवेक विशेष है जिसके कारण मनुष्य जन्म मिला तो ये समस्त प्रश्न वो खोजता है इसलिए कहते हैं कि मैं सुमेधा हूँ यानी मेरी प्रज्ञा सर्वोच्च है इस तरह से वो इस प्रकार का आत्मचिंतन करता है कि मैं वाजिनी हूँ सुमेधा हूँ मैं इस संसार रूपी वृक्ष का प्रेरक हूँ मैं अमृत से ओतप्रोत हूँ ये ये बात त्रिशंकु के एक ऋषि ने कही कि मनुष्य को इस तरह चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ मैं सर्वोच्च हूँ और मैं इस संसार का प्रेरक भी हूँ और इस संसार का कारण भी हूँ और मैं सर्वोच्च से भी सर्वोच्च हूँ यानी मैं उर्ध पवित्र हूँ ये दसम अनुवाद था अब इसके बाद अंतिम जो एकादश अनुवाद इसके बाद जो बारहवा अनुवाद है वो तो एक प्रार्थना है लेकिन यहाँ पर जो एकादश अनुवाद है वो शिक्षावली की दीक्षांत तो समारोह है जब हमारे किसी भी विश्वविद्यालय में डिग्री दी जाती है जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो दीक्षांत तो समारोह होता है और डिग्री दी जाती है और साथ में ये प्रवचन दिया जाता है कि भाई अब तुम संसार में जाओगे तो तुमको कैसे जीवन यापन करना है जैसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन के डिग्री देते वक्त उसको सबको इकट्ठा बिठा के समझाते हैं कि तुमको डॉक्टर के क्या करते हुए हैं किस तरीके से तुमको करना है कैसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना है कैसे गलत कामों से बचना है इस तरह से यहाँ पर भी दीक्षांत में वो घर लौटाने के पहले ऋषि जो आश्रम में रहकर पढ़ रहे थे जो वेद अध्ययन कर रहे थे जो औपनिषदिक अध्ययन कर रहे थे उन शिष्यों को दीक्षांत के समय ऋषि कुछ हिदायतें देते वो क्या हिदायतें देते हैं कि पहली बात तो यह कि तुमको ब्रह्म का अनुभव हो उसके पहले श्रोत कर्म करते रहना चाहिए यानी जो तुमको वेदों ने कहा है उन कर्मों को तब तक करते रहना जरूरी है जब तक तुम्हें ब्रह्म का अनुभव नहीं हो जाए ब्रह्म का अनुभव ना हो तब तक तुम्हें संस्कारयुक्त रहना है ब्रह्म का अनुभव न हो जब तक उन मंगल कार्यों को करते रहो जो तुम्हारे जीवन को शांत सुव्यवस्थित और जीने बनाते हैं क्योंकि एक शांत चित्त प्रसन्न चित्त और सरल हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट उभरता उसी का नाम ज्ञान है यानी ज्ञान प्राप्त करने के सबसे बड़ी योग्यता है कि आपका हृदय सरल हो मन में शांति हो उत्तेजना नहीं हो महात्वाकांक्षाएँ शांत हो जाएँ कि जो है वो भगवान की दया से होते हैं और अच्छा है और उसके बाद उस हृदय में परमेश्वर के प्रति तड़प हो अगर ये गुण हम में पैदा होते हैं तो हम उस परमेश्वर की झलक को पा लेते हैं तो जब तक ये गुण नहीं मिलते तब तक हमको मंगल कार्यों से आलसी नहीं करना क्योंकि मंगल कार्य हमारे हृदय को शांत करते हैं पवित्र करते हैं शांत करते हैं लेकिन कामनापरक कार्य हम जब करेंगे दोनों कार्य में फ़र्क है मंगल कार्य और कामना परक है। मंगल कार्य वो हैं जो हम सबके मंगल की कामना करते हैं परिवार के मंगल की कामना करते हैं समाज के मंगल की संसार के मंगल की कामना करते हैं हम कहते हैं जिस भावना से कि सर्वे भवं तो सुखी न उस भावना से कार्य करते हैं उन मंगल कार्यों को हमेशा करते रहें और जब परमेश्वर का हृदय में स्पष्ट एहसास हो जाए तो उस समय उस आनंद को परिभाषित नहीं कर सकता क्योंकि हम है ना कह तो सकते हैं कि ये शक्त बड़ी अच्छी है मीठी है लेकिन हम उसको ठीक से व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई शब्द नहीं मिलते कि मिठास है तो कितनी है क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है उसको नापने का हम कह सकें कि कितनी है लेकिन इस आनंद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि समस्त पैमानों से बाहर है किसी भी चीज़ को नापने के लिए उसके बाहर जाना पड़ेगा इस टेबल को नापना हो तो टेबल के किनारों को पकड़ना पड़ेगा लेकिन जिस आनंद का कोई अंत ही नहीं है जिस आनंद की कोई सीमा नहीं है उस आनंद को हम किसी भी तरह से नाप नहीं सकते इसलिए उस आनंद को जब हम महसूस करते हैं जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का एहसास हो गया उसको व्यक्त करना संभव नहीं है हम किसी के सामने बता नहीं सकते कि मुझे परमेश्वर का एहसास हो गया वो उतना सरल विनम्र बच्चे की तरह व्यक्ति हो जाता है और आनंद से सिक्त हो जाता अब उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता अगर हम घर में बैठे हैं कोई मेहमान आता है तो हम बोलते आइए पधारिए बैठिए अगर कोई बड़ा आता है तो हम उसके चरण स्पर्श करते पर क्या एक महीने के बच्चे से उम्मीद करते हैं कि ये भी नमस्कार करेगा और पैर छुएगा हम उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते क्यों नहीं करते क्योंकि वो अभी नादान है वो अभी भोला है वो अभी छोटा है और वही स्थिति उस ज्ञानी की हो जाती है वो समस्त कर्तव्यों से परे हो जाता है अब उस ज्ञानी को इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई का तिरस्कार करना कोई को प्रेम करना कोई को पास बिठाना कोई से दूर बैठना क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप अगर कोई संत है वो भी ईश्वर है और कोई दुर्जन है वो भी उसके लिए ईश्वर है क्योंकि उस वक्त उसकी दृष्टि में भेद समाप्त हो जाता है तो वो स्थिति आने के बाद कहते हैं आदिशंकराचार्य यहाँ अपनी व्याख्या में कह रहे हैं कि उसके बाद तुम्हारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता क्यों समस्त कर्तव्यों से तुम परे हो जाते हो उस वक्त है तुम्हारा शांत और पवित्र हो जाता है और उस हृदय में तुमको परमेश्वर दिखाई देता है और वो वो हृदय ही तुम्हारा सामने संसार के रूप में विकसित है इसलिए जहाँ देखोगे तुमको ईश्वर ईश्वर दिखाई देता है फिर भी वो कहते हैं कि कर्म से तुम मृत्यु को पार कर लेते हो अधर्म को पार कर लेते हो और विद्या से तुम अमृतत्व प्राप्त कर लेते हो यानी दो बात है पहले कर्म करते हो संसार के यज्ञ करते हो हवन करते हो पितर ऋण से उऋण होते हो संसार के ऋण से ऊण होते हो गुरु के ऋण से उऋण होते हो गुरु सेवा करते हो माता पिता की सेवा करते हो संसार की सेवा करते हो अपनी योग्यता के अनुसार दान देते हो ये सब करोगे तो इससे चित्त पवित्र होता है और इससे तुम अधर्म से बाहर आ जाते हो तुम्हारे हृदय में अधर्म की भावना नष्ट हो जाती है उस समय हृदय तुम्हारा इतना शुद्ध होता है कि जब तुम अधर्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकते उसके बाद में जब तुम इस योग्यता को प्राप्त करने के बाद अगर तुम उस समय ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाते हो हृदय में शुद्ध चित्त में ज्ञान जब मिल जाता है जबकि मैं ही पूर्ण हूँ मैं ही ऊर्ध पवित्र हूँ मैं ही बाजिनी हूँ मैं ही वृक्ष का प्रेरक हूँ मैं ही सुमेधा हों जब ये बात हृदय में स्थिर हो जाती है तो उस समय ज्ञान का आविर्भाव होता है और जब ज्ञान का आविर्भाव होता है तो फिर समस्त कर्तव्यों से वो परे हो जाता है वो कहते हैं कि यहाँ से जब तुम निकलो ये ना? अब ऋषि कह रहे हैं तुम घर लौटने के बाद कि जब तुम यहाँ से घर निकलो तो सत्य वचन बोलना क्योंकि सत्य का सत्य वचन बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो देखा उसके बयान करें लेकिन वेद कहता है सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रियात न ब्रुआयात सत्यम अप्रियम न ब्रुआयात असत्यम प्रियम इसका बड़ा छोटा सा बड़ा अच्छी व्याख्या है कि सत्य तो बोलो लेकिन सत्य के नाम से अप्रिय मत बोलो हमें तो बहुत बड़ा खड़ा बोल देता सामने सत्य सत्य बोलो लेकिन किसी का दिल दुखा के सत्य बोलने का प्रयास मत करो सत्यम बुरुआत प्रियम बुरुआत यानी सत्य बोलो प्रिय बोलो न बुरियात सत्यम अप्रियम जो सत्य है लेकिन अप्रिय है वो मत बोलो न बुरुआत असत्यम प्रियम लेकिन प्रिय बात भी मत बोलो अगर वो असत्य है अगर असत्य है तो प्रियवाद भी मत बोलो और सत्यवाद है तो अप्रिय होने के कारण मत बोलो लेकिन वो हो जो सत्य भी हो और प्रिय भी हो तो बोलो क्योंकि आप किसी का दिल दुखा के सत्य बोलने का कोई विशेष फल नहीं मिलता न किसी को झूठ बोल के उसकी तारीफ करके उसको मन रखने के लिए झूठ बोलने से भी कोई फायदा मिलता इन परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त मौन सबसे अच्छा जब ऐसा लगता है कि झूठ बोले भी अगर काम बनेगा तो मौन रहना ज़्यादा ठीक है तो वहाँ पर ऋषि कहते हैं कि सत्य बोल धर्म का आचरण कर मैंने जब मन में दुविधा हो कि ये करूँ कि ये करूँ तो तुम अपने अंदर से पूछो क्योंकि सबसे बड़ा गुरु आपके अंतरात्मा के रूप में भीतर बैठा है वो आपको कहेगा कि यहाँ पर उचित आचरण क्या है कहीं पर दुविधाएं हो, तो अपने अंतर से पूछो कि सत्य आचरण क्या है उसके बाद उन ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय से प्रमाद मत कर जब यहाँ से जाओ तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन दो चीज़ों को वेदों ने बहुत महत्ता दी कि पढ़ो और पढ़ाओ सुनो और सुनाओ यानी वो कहते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है अगर तुमको पूर्ण हृदय में परमेश्वर प्राप्त हो भी गया मिल भी गया तो और लोगों को प्रेरणा दो कि वो भी इस रास्ते पर चलें और स्वाध्याय करते रहो क्योंकि आपने गीता जी को एक बार पढ़ा जब दूसरी बार पढ़ा जब तीसरी बार पढ़ा तो हर बार उसके नित नवीन उसके मतलब समझ में आने लगेंगे क्योंकि एक बार में वो बात हम शायद उस भावना को जिस भावना से कृष्ण ने वो बात कही उस भावना को शायद हम एक बार में नहीं समझ पाएंगे हमारी छोटी बुद्धि है लेकिन उस छोटी बुद्धि से भी अगर हम उसको बार बार प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय में वो बात प्रकट होने लगेगी तो अभ्यास करते कर, करते रहें स्वाध्याय करें स्वाध्याय से और प्रवचन से कभी प्रमाद न करें संतान परंपरा का निर्वाह करें वो कभी ऋषि ये नहीं कहते तो घर जाके पूरा तुमने संन्यास लेना कि तुमको शादी भी नहीं करना है ब्याह भी नहीं करना है घर परिवार में माँ बाप को दुखी करना है वो ये कभी सलाह नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं अपने संतान परंपरा का निर्वाह करना लेकिन संतान परंपरा का निर्वाह करते करते भी स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद न करना ये हर बात के साथ में लिखा उन्होंने उन्होंने लिखा कि संतान प्रवचन संतान करना लेकिन स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद न करना अतिथि की सेवा करना लेकिन फिर भी स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद न करना माता पिता की सेवा करना देव पित्र भाव, देव पितृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, माता देवो भाव, पिता देवो भाव, इन भावनाओं से माता पिता अतिथि सबको देवतत्ूप स्वरूप मानना लेकिन स्वाध्यायन प्रवचन से कभी प्रमाद न करना अब उसके बाद गुरुदेव क्या बोलते हैं बड़ी विशिष्ट बात बोलते हैं बहुत सुनने लायक बात वो कहते हैं कि तुमने हमारा गुरुदेव बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुमने हमारा यहाँ पर व्यवहार देखा इतने साल रहे तुम हमारे साथ तुमने हमारा व्यवहार देखा तुम सोचोगे हम गुरु का अनुसरण करें लेकिन एक बात की सावधानी रखना बड़ी विशिष्ट सावधानी बतलाते हैं वो वो कहते हैं कि एक बात की सावधानी रखना हमारे शुभ कर्मों का तो अनुसरण करना लेकिन हमारे अन्यथा कर्मों का अनुसरण मत करना जैसे अभी हम यहाँ बैठे बैठे सवा आठ साढ़े आठ जब दादा इस बात कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने एक बार एक शिष्य को पिटाई करके बाहर रवाना कर दिया उसके पीछे उनका उनकी सद्भावना थी उसके पीछे उनका उस शिष्य के कल्याण की इच्छा थी और वो कल्याण किया उन्होंने उसका क्यों किया यह रहस्य उनको बाद में समझ में आया उस समय तो समझ में नहीं आया लेकिन अगर तुम दूसरे शिष्य वहाँ बैठे हो कहते हम भी ऐसे ही करें हमारे घर को देव पिटाई करके उसको बाहर निकाल दें तो वो कहते हैं गुरुदेव कि हमारे किसी भी सत्कार्य का तो अनुसरण करना लेकिन हमारे किसी अन्य कार्य का अनुसरण मत करना क्यों क्योंकि क्यों तुम उस कार्य को सिर्फ प्रकट रूप में देख रहे हो उसके अंदर की भावना नहीं समझ पाओते जैसे गुरुदेव ने किसी को गाली दी उठा के। तुम बोलो गुरुदेव गाली देते तो मैं क्यों नहीं दूँ मैं भी गाली दूंगा मैं भी सीख गया लेकिन ऐसा नहीं है उनका कार्य आपका कल्याण है और उस कल्याण करने के लिए वो अधिकृत भी है सक्षम भी है हम चूंकि उस स्थिति में नहीं हैं इसलिए हमको अभी उन कार्यों से जो संशयप्रद हैं उनसे दूर रहो वो कहते हैं ऐसा अनुसरण मत करना हमारा कि तुम हम हमका भौतिक रूप से अनुपरण करो कि हम अगर तुम्हारी पिटाई कर दो तो तुम अपने घर आने वाले की पिटाई कर दो ऐसा मत करना इसके बाद कहते हैं ब्राह्मणों का आसन पूजन से सम्मान करना अरे आपके घर जो विद्वान आता है उसको आप बैठने का बोलिए उसका भोजन का पूछिए उसका सम्मान कीजिए दान दो तो अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकिन सम्मान से दो किसी का दान देने से उसका अपमान न हो ये भी ध्यान रखो किसी को आप दान दो अपनी क्षमता के अनुसार दो लेकिन उसका अपमान न हो तीसरा कहते दान दो तो लज्जापूर्वक दो यानी आपको देते वक्त शर्म आना चाहिए कि मेरी ओर देख रहा है ये आपकी आँखें नीची होना चाहिए दान देने वाले की आँखें नीची होना चाहिए उसको नीचे देख के दान देना चाहिए कभी भी दान देते वक्त हम आंखों में आंखें डाल के नहीं देखें वो सामने वालों को और शर्मा महसूस होगी जो दान ले रहा है क्योंकि वो दान या तो मजबूरी में ले रहा है या उसका कर्तव्य है अगर ब्राह्मण है और दान ले रहा है तो उसका कर्तव्य है और अगर आप किसी गरीब को दान दे रहे हो तो ये उसका उसकी मजबूरी है लेकिन दोनों परिस्थिति में आप उसकी आँखों में आँखें डाल के दान नहीं दोगे वरत नीचे आँखें करके लज्जा से दान दोगे ये दान देने का एटीकेट है ये दान देने का तरीका है वो बताते हैं कि तुमको लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए और दान देते वक्त तुमको भयभीत होना चाहिए यानी डरते हुए दान दो कहीं ऐसा नहीं हो कि दान लेने वाला इनकार कर जाए कहीं ऐसा ना हो कि दान देने वाला नाराज हो जाए दान लेने वाला नाराज हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे अहंकार का प्रदर्शन हो जाए कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला दान लेते वक्त नीचा महसूस करने लग जाए इन बातों को वो ऋषि बड़े तरीके से समझाते हैं कि दान दो तो भयपूर्वक दान दो आप डरते हुए दान दो दान देते वक्त मत बन जाओ ये ले समाज है ना उसकी आँख में आग डाल के मुझे दान दो उसको लज्जापूर्वक दान दो भयपूर्वक दान दो अगर आपको कहीं पर संशय है कि यहाँ पर मैंने कैसा आचरण करना है तो जो अनुभवी बुद्धिमान ब्राह्मण हैं उनका आपको अनुसरण करना चाहिए भाई ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना अगर कहाँ संशय हो तो उनसे हम राय ले सकते हैं उनके बारे में उनसे उनके कर्मों का अनुसरण कर सकते हैं कि भाई इस स्थिति में वो लोग क्या कर रहे हैं इसके आगे वो कहते हैं कि अगर समाज में कोई दोषी हो अगर समाज में किसी पर कोई आरोप लगा हो कि ये व्यक्ति गलत है इसने ऐसा काम किया तो उस परिस्थिति में आपको उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए जो पर्याप्त बुजुर्ग हैं अनुभवी हैं और वो जैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार से हम सीख लें कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए अगर फिर भी संशय हो तो हम शांत रहें उस परिस्थिति को प्रणाम करके दूर चले जाएं। लेकिन हम कभी भी कोई ऐसा व्यवहार ना करें जिस पर कोई उंगली उठाएं कि तुमने ऐसा गलत व्यवहार किया तो इस तरह से उन्होंने हमको समाज में जीने के माँ बाप गुरु समाज की सेवा अपने कर्तव्य कार्य यज्ञ कामना कामनापरक मंगलकार इन सब के बारे में शिक्षा दी उन्होंने बताया कि घर पर रहो तो संतान उत्पत्ति करो लेकिन कभी भी प्रमाद मत करो कि पढ़ाई लिखाई से प्रमाद कर रहे हैं या प्रवचन सुनने या सुनाने से प्रमाद कर रहे हैं या कोई जिज्ञासु उसको हमारी जिज्ञासा सामने बता रहे हैं ऐसा मत करना साथ ही दान किस तरीके से देना लज्जापूर्वक देना भयपूर्वक देना उन सुपात्र को देना और हमारी क्षमता के अनुसार देना इस तरीके से दान देने का भी उन्होंने बताया और फिर और लोगों से कैसा व्यवहार करें उसके बारे में उन्होंने शिक्षा दी और इस सब के बाद वो उनको अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अब आप सामूहिक प्रार्थना करो कि हम सब लोगों को परमेश्वर अपना आशीर्वाद प्रदान करें वायु मेरे अनुकूल हो मित्र मेरे अनुकूल हो इंद्र हमारे अनुकूल हो इस तरह अनुवाद में प्रार्थना है कि हे समस्त देवतागण हमारे अनुकूल हो ताकि हम सब जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल सकें उसका अनुसरण कर सकें और अंत में हम ब्रह्म को जान सकें और ब्रह्म के मार्ग पर अग्रसर हो ये हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो और सबका कल्याण हो इस भावना से बारवा अनुवाद समाप्त होता है अब चूंकि ये शिक्षावली पूर्ण हो गई यानी शिक्षावली में हमको वो योग्यता दे दी कि यहाँ पर इस योग्यताओं का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अब आपको ब्रह्म की ओर अग्रसर होने से आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने से ईश्वर को पाने से कोई नहीं रोक सकता अब यहाँ पर एक विशिष्ट बात यह है कि ईश्वर को पाना क्या है पहले हम ये जान लें फिर अपन ये ब्रह्मानंद बल्ली को समझते हैं ईश्वर हम कहते हैं कि हम खुद में ही रक्षा का प्रेरक हूँ मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ मैं ही पिता के पिता के पिता का पिता हूँ मुझसे ही श्रृंखला चली है मैं अपना पूर्वज हूँ मैं ही बाजनी हूँ सूर्य की भी आत्मा हूँ और मैं ही ऊर्ध पवित्र हूँ मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ संसार में सुमेधा हूँ जब मैं ये जानता हूँ तो फिर इस संसार में मैंने कैसा आचरण करना कैसे उस बोध को अपने हृदय में स्थिर करना कैसे वहाँ तक पहुँचना तो ये सब करने के पहले मैं ये तो जानूं कि अगर मैं सब कुछ हूँ तो फिर ब्रह्म को पाऊँगा कैसे मैं खुद ही जब ब्रह्म हूँ तो उसको पाऊँगा कैसे मैंने जिसको खोया नहीं है उसको कैसे खोजूंगा तो यहाँ पर ऋषि बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि खोना और पाना ये शारीरिक वस्तुओं के बारे में जैसे आपकी एक पेन खो गई आपने उसको पा लिया आपकी कुछ धन खो गया आपने खो लिया आपका बच्चा कहीं चला गया आपने उसको वापस खोज लिया ये खोना और पाना शरीर से संबंध रखता है लेकिन जब हम यहाँ आत्मबोध की और आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार ही उसको पाना है और आत्मा का साक्षात्कार न होना उसका खोना है जब तक हमारे पास वो स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ वो स्मृति पूर्णतः विकसित नहीं हो जाती कि मैं कौन हूँ तब तक मैंने उसे नहीं पाया अन्यथा हम कहेंगे कि पाओगे कैसे खुद को कैसे खुद पाओगे तो संसार को पाना आसान है खुद को पाना बड़ा कठिन है धन पाना आसान है लेकिन धन पाने वाले को पाना बड़ा कठिन है संसार में दूसरों को पकड़ना आसान है खुद को पकड़ना कठिन है सबको उंगली दिखाना आसान है खुद को उंगली दिखाना कठिन है इसलिए आत्म बहुत सबसे विलक्षण है ऋषि कहते हैं हाँ कि सबसे विलक्षण अगर संसार में कुछ है कार्य तो आत्म बहुत अखंडानंद जी सरस्वती कहते थे कि उस विलक्षण की व्याख्या करना भी बड़ा विलक्षण है क्योंकि सब चीज़ की व्याख्या आसान है वो लाल है वो पीला है वो गोरा है रंगीन है बड़ा है छोटा है आगे है पीछे है घर में है बाहर है सब उसकी व्याख्या कर दोगे आप लेकिन व्याख्या करने वाले की व्याख्या बड़ी कठिन है क्योंकि व्याख्या यहाँ से उद्गम है जो व्याख्या का वहाँ से उसकी व्याख्या करना बड़े कठिन है इसलिए वो कहते थे कि उस विलक्षण की व्याख्या करना भी बड़ा विलक्षण है अब यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रह्मानंद वल्ली है दूसरी वल्ली शुरू होती है अब दूसरे वल्ली का उद्देश्य है कि ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने का हम प्रयास करें यानी आत्मबोध को पाने का प्रयास करें तो इसकी शुरुआत होती है उसी प्रार्थना से जो हम हमेशा करते हैं ओम सहना बहुत सहनाओ भनकतु सहवीरम करवा तेजस्विना वधित मस्तु माँ विदुषाव उपनिषद की ही ब्रह्मवल्ली की प्रार्थना है जो हमेशा यहाँ पर अपन करते हैं वो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं कि इस ब्रह्म के मार्ग पर अग्रसर होते हुए हम सबका साथ साथ पालन करना हमारी सबकी साथ साथ रक्षा करना हमारा पढ़ावा तेजस्वी हो हमारा सुनावा स्थिर हो हम कभी आपस में बैर न करें इस प्रार्थना के साथ में वो समस्त ऋषिगण और ऋषिपुत्र और शिष्य सब आपस में मिलके प्रार्थना करते हैं उसके बाद वो कहते हैं ओम शांति शांति शांति हम भी कहते हैं यहाँ पर त्रिविध ताप की शांति तीन तरह के विघ्न होते हैं जो हमारे कार्यों को शुभ कार्यों को रोकते हैं हम जब ईश्वर की ओर ईश्वरीय कार्य करने का सोचते हैं चाहे जैसे हम सोचें कि चलो आश्रम में चलें तो तीन तरह के विघ्न आएंगे हम कहें कि चलो संत को मिलने चलें तो तीन तरह के विघ्न आएंगे उन तीनों विघ्नों को शांत करो ये प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ओम शांति शांति शांति हम कहते हैं उन तीनों प्रकार के विघ्नों को शांत कर तीन विघ्न क्या हैं एक आध्यात्मिक विघ्न है जिसको हम शारीरिक कष्ट बोलते हैं आपको बुखार आ गया अब आप आ ही नहीं सकते अब आपका पेट में दर्द उड़ गया आप कैसे जाओगे आपके कान की श्रवण शक्ति खत्म हो गई अब आप सत्संग में कैसे जाओगे आपकी नजरें कमज़ोर हो गई अब बड़ा मुश्किल है कि जा, जा सके रास्ता ढूंढ सके जाने का इसलिए जो शारीरिक बाधाएं हैं ये है परमेश्वर इन शारीरिक बाधाओं से मुझे मुक्त रख ताकि मैं परमेश्वरी ईश्वरी काम कर सकूं इनको बोलते हैं आध्यात्मिक बाधाएं दूसरी होती है, हैं भौतिक या अधिभौतिक बाधाएं ये बाधाएं क्या होती हैं ये सांसारिक बाधाएं होती हैं कैसी बाधाएँ होती है, है, है? अन्य जीव जंतुओं के कारण पैदा हो जाती है या कोई हमारी रास्ते में अड़चन आ जाती है जैसे हम चलने लगे आज हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई चलने लगे रास्ते में सड़क टूट गई अगर हम आगे चलने लगे मालूम पड़ा कि जुलूस निकल रहा है अब रास्ते में से हमको निकलना ही मुश्किल है कभी हमको कुत्ता काट खाया पैर में तो हम जा पा रहे हैं इसलिए हमारे समाज में जो और जीव जंतु हैं और, और लोग हैं उनकी वजह से जो बाधा पैदा होती है उसको हम अधिभतिक बाधा बोलते हैं और तीसरी होती है अधिदैविक बाधा उसको हम बोलते हैं मास पनिशमेंट है न खूब सारे लोगों को एक साथ बाधा आ जाती है भूकंप आ गया बाढ़ आ गई भयंकर तेज बरसात हो गई आग लग गई ऐसी सूखा पड़ गया अकाल पड़ गया तो ये भी बाधाएँ हैं ताकि वहाँ पर अगर अकाल पड़ गया तो हर आदमी अपने अपने भोजन के जुगाड़ में लग जाएगा बाढ़ आ गई तो हर कोई आदमी अपनी अपने जान बचाने की फिक्र में लग जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक की उन्नति रुक जाती उस समय में अध्यात्म के बारे में नहीं सोचेंगे उस समय में हम जीवन रक्षा की सोचेंगे और उसी में समय निकल जाएगा कई बार उसी में जीवन निकल जाएगा तो ऐसी तीन बाधाओं से परमेश्वर मुक्त रखना शारीरिक बाधाएं हो भौतिक जो आसपास के जीव जंतु और अन्य लोगों की वजह से उत्पन्न होती है वो बाधाएं और तीसरी वो बाधा है जो परमेश्वर के या देवी प्रकोप की वजह से होती है, अतिवृष्टि अवृष्टि अकाल भूकंप आग इस प्रकार की जो सामूहिक बाधाएं है होती हैं जो सब लोगों को एक साथ इकट्ठी हो जाती है उनको हम अधिदेविक बाधा कहते हैं इसलिए हम कहते हैं त्रिवृत्त ताप की शांति हो अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक तीनों ताप की शांति हो इस तरह की हमारी प्रार्थना होती है कि इन तीनों तरह की बाधाओं को हमसे मुक्त रखना इसलिए जैसे तुलसीदास जी ने कहा था हमने यहाँ लिखा आज उसी बाधाओं दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूँ ये व्यापा सब नर कर परस्पर प्रीति चल ही स्वधर्म निरथश्रुति नीति तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में तीनों तरह की बाधाएं देहिक देविक और भौतिक तापा देह अभी जो तीनों अपने बात करी तीन तरह की ताप तीनों तरह के ताप राम राज्य में किसी को भी नहीं मिलते थे ना किसी के शरीर की बाधा की वजह से वो ईश्वरीय आकार्य से रूपता दूर होता था न कोई देवी प्रकोप से दूर होता था न उसको कोई ऐसा शारीरिक कष्ट होता था जिसकी वजह से वो या और लोगों के कारण वो अपनी ईश्वरीय प्रकृति को रोक सके ऐसा कुछ नहीं होता था क्यों नहीं होता था कि सब नर करें ही परस्पर प्रीति सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे ये अद्वैत है पूर्ण रामायण पूर्ण अद्वैत ज्ञान है कि सब नर करें ही परस्पर प्रीति है संभव है कि अद्वैत दृष्टि के बगैर संभव ही नहीं है अद्वैत दृष्टि होगी तभी हम परस्पर प्रीति कर सकते वरना कईयों से घृणा होगी और कईयों से मोह होगा प्रीति अलग चीज़ है मोह अलग है मोह हम थोड़े से लोगों को करते मेरा बच्चा है मेरे को बहुत प्यारा है मेरा पोता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरे समाज का है हिंदू है तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हम प्रीति हमारी सीमित होती है इसको हम मोह बोलते हैं और इसके अलावा विरोध में होती घृणा उन अन्य लोगों से हम कई बार घृणा करते हैं तो सब जन करही परस्पर प्रीति सब नर करही परस्पर प्रीति चलें स्वधर्म निरात शोति नीति यानी जो वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है उसके अनुसार सब अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और सौधर्म का मतलब होता है जो नैसर्गिक कर्तव्य हमको मिले हैं उन कर्तव्यों का हम पालन करते हैं तो ये मैसेज है यहाँ पर और वो ये मैसेज यहाँ पर भी हमारी प्रार्थना में भी कि ओम शांति शांति शांति इस प्रकार से हम उन बाधाओं को दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं अब यहाँ पर ब्रह्म को बताने के लिए जो ब्रह्म वाक्य है जो सर्वोत्तम वाक्य है जो इस तैतृ उपनिषद का सार है वो यहाँ पर कहा रहा है कि ब्रह्मविद आपनोति परम ये तेतरी उपनिषद का सार है बोलता है ब्रह्मविद आपनोति परम अब यहाँ पर देखो ब्रह्म और परम वो सर्वोच्च सत्ता के दो नाम दे रखे हैं ब्रह्म और परम दोनों अलग अलग मतलब से अलग अलग नाम दिए हैं ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जानने वाला विद यानी जानने वाला ब्रह्मविद ब्रह्म यानी ब्रह्म को जानने वाला आपनोति यानी पा लेता है ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म को जानने वाला पा लेता है क्या पा लेता है वो परम धन पा लेता है परम लक्ष्य पा लेता है यानी परम यानी सब कुछ परम अल्टीमेट जो अंतिम है वो पा लेता है अंतिम को पा लेता है यानी उसकी इच्छाओं का जहाँ तक उसकी इच्छा जा सकती है जहाँ तक उसकी इच्छा कल्पना महत्वाकांक्षा जा सकती है उसको पा लेता है और वो परम को पा लेता है ने, वो परमेश्वर को पा लेता है तो ब्रह्मविद आपनोति परम इसको हम सीधी भाषा में कहें भगवान को जानने वाला भगवान को पा लेता है यहाँ परम भी भगवान है और ब्रह्म भी भगवान है परम कोई अलग चीज़ नहीं है और परम और ब्रह्म एक ही बात है एक ही एक ही सत्ता के दो नाम दिए यहाँ ब्रह्मविद आपनौति परम वो उसको पा लेता है कैसे पा लेता है यहीं पर कोई तर्क कर सकता है पाएगा कैसे कोई बाहर रखी हुई चीज़ है कि पालेगा वो लेकिन यहाँ पाने का मतलब है सापेक्षिक मतलब है पाना मतलब ज्ञान की अपेक्षा से जो उसको जानता है उसको जिसको उसका साक्षात्कार हो गया है जिसको उसकी अनुभूति हो गई है वो उसको पा लेता है और जिसको अनुभूति नहीं है जिसको उसका साक्षात्कार नहीं है वो अभी तक अज्ञानी है इसलिए हम कहते हैं उससे वो दूर है वास्तव में उससे दूर नहीं है जैसे यहाँ पर एक किताब रखी है हम उस किताब को खोज रहे हैं लेकिन अंधेरा है अब हमारे कमरे में उजाला होते से हम उसको पा लेते हैं तो खोई थोड़ी ना थी वो वो तो यही थी लेकिन अज्ञान के अंधकार में वो हमको दिखाई नहीं दे रही थी और ज्ञान के प्रकाश में वो दिखाई दे रही ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा तो हमको दिखाई नहीं देगी किताब और जैसे ही प्रकाश हो जाएगा तो किताब दिखाई देगी ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर के प्रकाश के होते ही हमको या ज्ञान के प्रकाश होते ही हमको परमेश्वर का बोध हो जाता है अब यहाँ पर वो फिर आगे बोलते हैं सत्यम ब्रह्म ब्रह्म क्या है सत्य है ज्ञानम ब्रह्म सत्य क्या है ज्ञान ब्रह्म क्या है ज्ञान है और अनंतम ब्रह्म ब्रह्म क्या है अनंत है ये तीन बात परमेश्वर का लक्षण बताया जाता है और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है हालाँकि हम उस व्याख्या को अपना अगले हफ्ते लेंगे जो आज कुछ लोगों को जल्दी भी है थोड़ी सी जाने की और वैसे भी हमारा समय समाप्त होने पर तो हम उस बात को आगे व्याख्या करेंगे कि सत्यम ब्रह्म का क्या मतलब ज्ञानम ब्रह्म का क्या मतलब और अनंतम ब्रह्म का क्या मतलब इन तीनों की बड़ी सुंदर व्याख्या है इन तीनों को हम समझेंगे तो हृदय में बड़ा आनंद मिलता है समझ में आता है कि ये परमेश्वर को जानना कितना आनंदकारक है परमेश्वर को जानने से हृदय में कितना आनंद मिलता है तो इसीलिए इस वल्ले का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। यानी ब्रह्म को जानने का जो आनंद है उस आनंद को तो देखो कितना है यानी उस आनंद की किसी और आनंद से हम तुलना ही नहीं कर सकते लक्ष्मण जी महाराज कहते थे तो जो सर्वोत्तम आनंद तुमने देखा होगा संसार का उस सर्वोत्तम आनंद से करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा बड़ा आनंद है ब्रह्म को जानने का संसार में हम सोचें कि पैदा हुआ जब से आज तक सबसे बड़ा आनंद कौन सा मिला हर एक जीवन में कहीं न कहीं क्षण आए होते हैं कोई कहता है मेरी शादी हुई उस दिन मेरे को अति आनंद मिला कोई कहता है मेरे को जिस दिन नौकरी लगी अति आनंद मिला लेकिन उन किसी भी सांसारिक आनंद से अरबो गुना बड़ा आनंद है ब्रह्म को जानने का और वो कहते हैं वो आनंद इतना बड़ा है कि वो आनंद कुछ क्षण रह के ही थोड़ा सा हम पीछे खसक जाते हैं क्योंकि अगर हम उस आनंद में रह गए तो वो आदमी कुछ मिनटों में ही शरीर छोड़ देगा वो इतना आनंद है कि वो आनंद में जी नहीं सकता उस आनंद को उसके सहन शक्ति के बाहर है वो आनंद तो उसी आनंद की बात करते हैं ब्रह्मानंद वल्ली तो उस ब्रह्म के आनंद को अब हम जब समझेंगे कि सत्यम ब्रह्म क्या है ज्ञानम ब्रह्म क्या है और अनंतम ब्रह्म क्या है तब हमको इस आनंद के बारे में एहसास होगा तो उस बात को हम अगली बार के लिए छोड़ देते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणावतार की जय ओ भद्रम कर्णे शृणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षभिरे म्षीजात्रेरंगस्तुवां सस्थनु देव ओम देत यदा ओं सहनावतु सहनौभुन सहवीय कर्वावहै तेजस्वीना वधितषाव ओम इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्ष हरिष्टनेमी बृहस्पतिदा ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमुदच्य पूर्णस्ूणमादा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति